विरह पदावली सूरदास गोपिकाओं की उद्विग्नता मेरे कमल नयन प्राण नित प्यारे इन्हें कहा मधुपुरी पठो राम कृष्ण जो जन बारे जसुदा कहे नो सुपलक सुत मैं इन बहुत दुखनी नी सो पे ये कहा जाने राज सभा को ये गुरु जन विप्रभु न जुहारे मथुरा असुर समूह बसत है कर कृपाण जो धा सूरदास लड़िका दो इन कब देखे मल्ल खे सूरदास जी के शब्दों में यशोदास जी कहती हैं ये कमल समान नेत्रों वाले दोनों मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं इन्हें मैं कैसे मथुरा भेजू ये राम और कृष्ण दोनों ही तो बालक हैं अक्रोर जी सुनो मैंने बहुत कष्ट उठाकर इनका पालन किया है ये भला राजसभा के शिष्टाचार को क्या जाने इन्होंने तो अभी गुरुजनों और ब्राह्मणों को भी प्रणाम करना नहीं सीखा है मथुरा में असुर के समूह रहते हैं वे योद्धा हत्या करने वाले हैं तथा हाथों में सदा तलवार लिए रखते हैं और ये दोनों लड़के हैं इन्होंने अखाड़े के पहलवानों को भला कब देखा है ब्रज बासिन के सर्वस्याम यह क्रूर क्रूर भयो हमको जियके जिय मोहन बलराम अपनौ लाग ले गुलेखो करी जो कछुराजय कहा लड़िकन को काम तुम तो साधु परम उपकारि सुनियत बड़ो निहारो निहारोला सूरदास प्रभु पठे मधुपुरी को जी विन बा सर जाम श्री यशोदा जी कह रही हैं श्याम सुंदर तो ब्रजवासियों का है ये अक्रूर हमारे लिए क्रूर कठोर हो गए हैं अरे जी, ये बलराम और घनश्याम हमारे प्राणों के भी प्राण हैं जो कुछ राजा के कर का अवशिष्ट भाग हो वह हिसाब करके ले लीजिए और ब्रजराज को साथ लेकर पधारिए भला नगर में लड़कों का क्या काम आप तो साधु पुरुष हैं अत्यंत परोपकारी हैं आपका बात बहुत नाम सुयस सुना जाता है सूरदास के स्वामी को मथुरा भेजकर एक दिन या एक प्रहर की तो कौन कहे क्षण भर भी कौन जीवित रह सकता है गोपाल मथुरा को ले जान तुम्हें अप्रूर बड़े के ठोटा अतिकुल नमती धीर बैठत सभा बड़े राजन के जानत हो पर पीर लीज लागी हाथ कहा करे मेरी है धनमाई माधव ही सभयंग बहुर सुर है ओ कापे पे माँ गॉ पठे पर संग माधव मांग पठाए जी के शब्दों में यशोदा जी कह रही हैं सखी मेरा प्राण तो गोपाल में ही लगा है जो प्रतिदिन प्रतिक्षण जिसके प्रति आसक्त है वे उसका मुख देखे बिना कैसे जीवित रह सकते हैं यह कमल दल के समान वाला श्याम सुंदर गोकुल में सबका प्राण है फिर यह कहा का न्याय है कि आप इनको मथुरा ले जाने की बात कहते हैं अक्रोर जी आप बड़े के पुत्र हैं अत्यंत उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं बुद्धिमान एवं धैर्यवान है यही नहीं आप बड़े राजा कंस की सभा में बैठते हैं सभा सद हैं। अतः दूसरे की पीड़ा को समझते हैं जो कुछ राजा का कर लगता हो, वह अपना भाग यहां से ले लीजिए। भला गोपों के बालकों को नगर में बुलाकर राजा कंस क्या करेगा सके बलराम ही मेरे धन है और माधव ही मेरा पूरा शरीर है इन्हें दूसरे के साथ भेज कर, किससे है मांगूंगी मेरो माई निधनी को धन मान मेरो माई निधनी को धन मान बारंबार निरख सुख मानती तरत नहीं पल याद छिन पर सती अंकम प्रेम प्रकृत पै बांधो निशिन चंद चकोरी अखियन मिटन दर्शन साधो करी है कहाँ अक्रूर हमारो दई है आ प्राणयो सोर श्याम घन औ नहीं पठमो अब कल सिन बो जी जी के के शब्दों में यशोदा कह रही हैं हैं मेरे लिए रंग के धन की तरह प्रिय बार बार उसका मुख देखकर सुखी होती हुई आधे पलकों भी उसे छोड़ती नहीं हूं। बार बार उसे गोद में लेकर हृदय से लगाती हूँ क्योंकि मेरा प्रेम वास्तविक रूप में उसमें बंध गया है रात दिन आंखें इस चंद्रमा को चकोरी के समान देखती रहती है फिर भी देखने की लालता मिटती नहीं अक्रूर हमारा क्या कर लेगा बिना किसी बाधा के हम प्राण दे देंगे कंस भले मुझे इसी क्षण क्यों न बांध ले पर घनश्याम को मैं मथुरा नहीं भेजूंगी नहीं को शाम बहत जसोदाम बदन गोपाल बिना घर आंगन गोकुल काज सुहाई गोपी रही ठगी से ठाढ़ी कहा ठगो श्याम राम भर लोचन बिन देखे दो भाई सूर तिन्हे ले चले मधु के शब्दों में माता यशोदा कह रही हैं, ऐसा कोई नहीं है जो शाम को जाकर रोक ले। हाँ। का पुत्र अक्रूर मेरे लिए त्रु हो गया मदन गोपाल के बिना यह घर यह आंगन और यह गोकुल किसे अच्छा लगेगा गोपियों को भी मंत्र मुग्ध सी चुपचाप खड़ी रह गई पता नहीं इन्हें क्या जादू लगा दिया श्याम सुंदर और बलराम दोनों भाइयों को हम नेत्र देख ही नहीं पाए थे कि हमारे हृदय में वेदना बढ़ाकर उनको अक्रूर मथुरा ले चला है हैसोदा बार बार जो यशो बार बार यो भाखे है को ब्रज मै तू हमारे चलत गोपाल रखे जसोदार बार बार यो भागे कहा काज मेरे छगन भगन को निप मधुपुरी बुलायो सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप गोधन हर कंस मोह बंद मिले इतनो ही सुख कमल न मेरी अखियन यागे खेले नासर बदन कमलाऊ तिह बिओ करम बस तो हसी काऊ कमल नयन गुन तेरत तेरत अधर बदन कुमलानी सूर कहा लगे प्रकट जनाऊ दुखित न यशोदा जी बार-बार जो जो हैं, ब्रज में ऐसा कोई हमारा है जो जाते हुए गोपाल को रोक ले। राजा कंस ने मेरे छोटे से प्यारे बच्चे को न जाने किस काम से मथुरा बुलाया है यह क्रूर तो मेरे प्राण लेने के लिए काल रूप बनकर आया है भले ही कंस यह सब मेरा गोधन हरण कर ले और मुझे भी भले ही पकड़कर कारागार में डाल दे किंतु मुझे इतना ही सुख दे दे कि कमललोचन मोहन मेरे नेत्रों के सम्मुख ही खेलता रहे। चिपका लू क्योंकि उसका वियोग होने पर यदि प्रारब्धवश जीवित रही तो हंसकर किसे बुलाऊंगी सूर्यदास जी कहते हैं कि इस प्रकार कमल लोचन श्याम सुंदर के गुण गाते गाते यशोदा मैया के ओठ और मुख सूख गए मैं उन अत्यंत दुखित नंद रानी की दशा का प्रत्यक्ष वर्णन कहाँ तक करूं